सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ मैं गया यारू मुझको लफ लव लवेरिया हुआ लवेरिया हुआ लवेरिया हुआ।, लवे हुआ नमस्कार दोस्तों आज का पॉडकास्ट अस्पताल के कमरे से अब आप तो ये पूछेंगे कि अस्पताल कैसे पहुंच गए अरे भाई तो पहले कभी ना कभी तो आप लोग को बताया ही था न कि गोलबेडर में स्टोन निकले हैं तो अब ये गोलबेडर के स्टोन अपने आप तो निकलने वाले थे नहीं ना तो हम हाथ डाल के निकाल सकते थे तो इसके लिए किसी न किसी तरह से अस्पताल आना था तो अस्पताल आए अब इसकी भी एक कहानी है कहानी ये कि जब अस्पताल पहुँचे पहली बार सर्जन साहब से बात करने तो सर्जन साहब ने एक लंबी सी लिस्ट थमा दी और कहा कि इससे बात करो उससे बात करो और तरह तरह के लोगों से बात करने लगे सबसे तो बात कर लिया मगर अब उसमें एक साहब बच गए उनका नाम था श्री कार्डियोलॉजिस्ट तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुँचे वो बड़े होंखार से दिखने वाले आदमी थे और उनके पास जब हम पहुँचे तो पहले तो भाई साहब उन्होंने मुझे तकरीबन दो घंटे तो बैठा कर रखा कभी इधर घूमने चले जाते थे कभी उधर घूमने चले जाते थे मगर खैर जब उन्होंने देखा तो बोले कि अरे आपको तो बहुत पुराने ज़माने से ब्लड प्रेशर है तो आप ऐसा करिए टीएमटी कर लीजिए हमने कहा साहब कर लेंगे बोले आप चलते हैं हमने कहा हाँ साहब चलते हैं बोले चल लेंगे हमने कहा चल भी लेंगे बोले तो जाइए फिर टी कराइए हमने कहा साहब टी कराने के लिए भी तो पैसे लगेंगे बोले हाँ पैसे जमा करिए और जाइए कराइए खैर साहब गए टी कराने के लिए तो कराने के लिए जब पैसे जमा करने गए तो उसने कहा भैया जा पहले पूछ के आइए कि आपका टी होगा भी कि नहीं हमने कहा साहब ये भी बात सही है पहले गए टी वाले के पास अब वो साला एक फ्लोर पे था खैर अब तो अब लिफ्ट का इस्तेमाल करना छोड़ चुके थे किसी तरह से फिर चलते चलते गए वहाँ पहुँचे अरे एक ही फ्लोर चढ़ना था पूछा टी वाला खाली बैठा था बोला कि हाँ हाँ साहब आ जाओ आ जाओ कर देंगे हमने कहा ठीक है हमने कहा अरे भाई देख लो पूछ लो उन्होंने कहा बड़ा सवाल जवाब किया बोले अरे नहीं साहब आप कर लेंगे कहा ठीक है भाई वापस गए साहब पैसा जमा कर दिया हो गए फिर आ गए अब जब टी करने के लिए उन्होंने पहले हमको लिटाया और लिटा करके वो सब अपने ऊर्जे पुर्जे लगाए और उसके बाद लगे अपना कंप्यूटर चेक कर अब साहब उनका कंप्यूटर ही ना चला बड़ी देर तक उससे जूझते रहे आधे पौन घंटे तक उसके बाद में एक कोई महिला आई तो अब जो माइक्रोसॉफ्ट का टेक्निक है ना उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से पढ़ के आई थी शायद वो तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की टेक्निक अपना उन्होंने उसका स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑफ करके उसको ऑन किया भैया चल पड़ा कंप्यूटर अब साहब जब चल पड़ा तो उन्होंने कहा साहब आइए चलिए आप अब साहब हम चलने लगे अब टीएमटी -टी मशीन पे चल रहे थे वो हमसे पूछते जा रहे थे साहब कोई घबराहट तो नहीं हो रही है। कुछ ऐसा दिल हॉल तो नहीं रहा बोले नहीं हॉल नहीं रहा तो फिर चलते रहे फिर उन्होंने कहा कि अब हम इसकी स्पीड बढ़ाएँगे हमने कहा बढ़ा दीजिए भाई अब साहब स्पीड भी बढ़ा दिया तब भी दिल नहीं हौला तो उसमें पीछे से एक महिला आई बोली कि ऐसा है सुनिए कि आप क्या वॉकिंग करते हैं क्या बोले हाँ साहब वॉकिंग तो करते तो बोली हाँ आप सीधे खड़े कर रहे बोले बाकी लोग तो झुक जाते हैं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं हम बड़े खुश हुए यार अपने दिल में कि लगता है हम टी पास हो रहे हैं हम साले ज़िंदगी में कभी टी में नहीं पास हुए थे वो आधे कभी आधे कर पाते थे कभी पौने कर पाते थे अब बार पूरे जितने टाइम थक कर लिया मगर यार क्या बताएं साले कर तो लिया हमने वो भाई साहब उन्होंने हमको उसमें जो था पॉजिटिव स्कोर दे दिया अब हमें तो लगा यार पॉजिटिव स्कोर का मतलब अच्छी बात है हम टीएमटी में पॉजिटिव लेकर के पहुंचे उनके फिर से कार्डियोलॉजिस्ट महोदय के पास कार्डियोलॉजिस्ट महोदय ने रिपोर्ट देखी बोले देखिए मैं कह रहा था मैंने कहा साहब आप क्या कह रहे थे बोले मैंने कहा आपको पॉजिटिव है अब आप। आपको तो एनजीओग्राम कराना पड़ेगा हम घबरा गए हमने कहा गुरु ये एनजीओग्राम क्या होता है बोले अब आप ऐसा करिए कि कल आइए कल आपका एन कर देंगे हम कहे अच्छा साहब ठीक है अब भैया हम फिर गए बिलिंग वाले के पास उससे पूछा कि साहब एन करना है तो उसने कहा हाँ साहब पंद्रह हज़ार पाँच सौ रुपये लगेंगे और आप आ जाइए सुबह सात बजे हमने कहा यार पंद्रह हज़ार पाँच सौ रुपये तो ये भैया पहले इंश्योरेंस वाले के पास गए इंश्योरेंस वाले ने कहा साहब देखिए हम तो आपका पहले ही सब एस्टिमेट बना भेज चुके हैं अब इसके लिए तो फिर दोबारा एस्टीमेट बनेगा हमने कहा यार अब ये या मुश्किल हो गई बोले कि और ये तो डे केयर में होता है इसलिए इसमें तो कुछ होगा नहीं अब जाइए आप पैसा जमा कर दीजिए बाद में क्लेम करिएगा हम बोला यार ये भी ठीक है खैर साहब अगले दिन एन किया उसके बाद एनजीओग्राम करने के बाद एन तो जो भी निकला उसमें उन्होंने निकाल दिया कि साहब आपके एक दो क्लॉट हैं हमने कहा अच्छा तो बोले कि इसकी क्लॉट की तो स्टेंट लगाना पड़ेगा हमने कहा साहब तब बोले कि मगर अगर अभी हम स्टेंट लगा देंगे तो आपकी ये सर्जरी नहीं हो पाएगी हमने कहा तब बोले कि आप ऐसा करते हैं कि अब आपको डेंजर तो है बहुत जब आपका ऑपरेशन होगा तो हमको खड़े रहना पड़ेगा हमने कहा साहब खड़े रहिएगा आप क्या बताएं आपको तकलीफ़ तो होगी जरूर तो बोले चलिए अब तकलीफ़ उठा लेंगे अब हमें पता नहीं उनकी तकलीफ कितनी महंगी होगी मगर चलिए अब तकलीफ़ तो उठा लेने की बात उनने कर दिया अगले दिन साहब हम आ गए भैया अपना ऑपरेशन कराने के लिए सुबह सात बजे पहुँचे और सात बजे पहुँच के उन्होंने हमको पैसा वैसा जमा कराया जो भी था पहले एक दो घंटे तक हमको थोड़ा इधर उधर नचाया और नाचने के बाद फिर हम पहुँच गए साहब अब लेट गए भैया बिस्तर पे बिस्तर पे लेटे तो उन्होंने पहले कहा कि साहब इधर ये लगाएँगे वो सीने पर कई मतलब क्या बोलते हैं सारा उसको नाम तो नहीं पता हमको कुछ औजार ओजार लगाए जिससे कि हमारी हार्ट बीट जो थी वो दिखने लगी पूरी स्क्रीन पर खुश तो हुए हम अपने मन ही मन में क्योंकि ये सब पहली बार हो रहा था हमारे साथ इसके पहले कभी हुआ नहीं था तो अब जब ये सब होने लगा तो हमको लगा कि यार अब कुछ मामला शुरू हो गया है थोड़ी देर के बाद साहब सर्जन साहब आ गए सर्जन साहब आए उन्होंने कहा कि ये आदमी कितने बजे आया उन्होंने कहा जी नौ बजे बोले और आप अभी क्या वजह बोले ग्यारह उन्होंने कहा और आपने हमें खबर भी नहीं किया तो बोले साहब हमें लगा कि आपको पता होगा मगर देखिए अब आपको हम ये बता दें कि ये सब बातें तेलुगु भाषा में हो रही थी तो हम खाली कंजेक्चर कर रहे हैं कि ऐसा कहा होगा या हम अंदाज़ा लगा रहे हैं अच्छा अब आपको एक बात और बता दें रवि श्रीवास्तव से हम रवि वास्तव बन गए तो श्री हट गया हमारे नाम में से अच्छा अब ये भी एक बात है कि भाई देखिए लोग बाग नौ तौर पे आते हैं ऑपरेशन ऑपरेशन कराते हैं थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है यहाँ साल इज्जत हमारी थोड़ी कम हो गई यानी नाम में से श्री हट गया कोई बात नहीं चलिए भाई हम रवि वास्तव होके भी खुश हो गए तो कि फिर थोड़ी जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो भाई लोग बाग आए सब अपना इधर उधर रख खड़े हो गए तो एक एनेसिया देने वाले आए उन्होंने साहब हमारी बीवी को बुलाया उनसे कहा भाई दर्शन कर लीजिए हम घबरा गए हमने कहा यार ये दर्शन करने के लिए बुला रहे हैं तो हमारे मतलब अंतरात्मा कॉँप गए हमने कहा ये तो मतलब जैसे वैसे वो अंतिम दर्शन टाइप का हो गया मगर खैर उन्होंने कहा कि नहीं मतलब वो बड़े कंसिडरेट आदमी थे उन्होंने इसलिए मिलने के लिए बुलाया था कि भाई आप जा रहे हैं तो और उधर बाहर वो हमारी बीवी को घबड़वा रहे थे बोले कि देखिए बड़ा सीरियस मैटर है बहुत सीरियस है बोला यार अब हम क्या बताएँ वो तो बाद में बताया बीवी ने हमारी अच्छा फिर इधर सर्जन साहब आए बोले देखिए आपको लेप्रोस्कोपी से हम कोशिश करेंगे मगर भैया हो सकता है कि लेपरोस्कोपी सफल ना हो तो हमको काटना पड़ेगा हम पूरा फुल कर देंगे बोला यार अब तो क्या है? ये तो वही वाली बात हो गई कि हमारी बेटी ने हमको समझाया कि जैसे पायलट अगर किसी को बतावे कि भैया हम जहाज अभी राइट से ले जाएंगे तो क्या साला कोई पैसेंजर बोल सकता है कि नहीं लेफ्ट से चलो कोई नहीं बोल सकता तो हम भी कहाँ बोल सकते थे भाई हम चुप हो गए हमने कहा सर ठीक है आपको जो करना है करिए खैर साहब उसके बाद एनेस्थीसिया वाले साहब ने जो था हम घड़ी पे नज़र डाले हम देखें बारह बजे बारह बजे उन्होंने ठीक हमको बेहोश कर दिया अब साहब बेहोशी के आलम में हमको पता नहीं तीन बजे हमें होश तब आया जबकि एनेस्थीसिया चाहे तो एनेस्थीसिया वाली महिला रही हो या कोई और महिला जिनको मारने का शौक़ होगा उन्होंने हमें तड़ा तल तीन चार थप्पड़ मारे अब बोली रवि वास्तव रवि वास्तव उठ जाओ रवि वास्तव उठ जाओ अरे साला रवि वास्तव कैसे उठ जाए यार हम तो बेहोश पड़े हुए हैं मगर खैर साहब हम उठ गए हम अपनी आँखें खोल दिया ऐसा आँखों चला के देखे शक्ल नहीं उनकी दिखाई पड़ी उनकी खाली आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी अच्छी रही होंगी आवाज़ अच्छी थी तो अब क्या हो गया साहब हम तो आँखों खोल दिए तो उनको लगा कि हाँ भाई ठीक है खैर वो हमको ला करके एक ठोक कमरे में डाल दी भैया अब हम आपको क्या बताएं भगवान लोगों को अस्पताल ना पहुंचावे यही अच्छा है और अगर आपको अपने पापों की सजा भोगनी हो तो आपको अस्पताल आना पड़ेगा और अस्पताल भी आना पड़ेगा और आपको इस तरह के इंटेंसिव इस तरह के देखिए मेरे मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा इस तरह के इंटेंसिव केयर में भी आना पड़ेगा दीवार पर मच्छर मक्खियाँ और कीड़े चल रहे थे और सब तरफ सामान अजब अजब तरी से भरा हुआ था अलमारियाँ कुछ टूटी हुई सी भी थी मगर वहाँ पर जो देखभाल करने वाले थे बहुत अच्छे विनम्र थे और बार बार आकर कर के पूछ रहे थे तो मुझे लगता है कि थोड़ा आ, क्या बोलते हैं उसको थोड़ा राइट ऑफ़ कर देते सेट ऑफ़ कर देते हैं मतलब इसको क्या बोलते हैं नेटिंग कर लेते हैं नेटिंग करके तो यही कहेंगे कि भाई चलो अच्छा ही था तो साहब एक दिन यानी कि चौबीस घंटे और तीन सत्ताईस घंटे हमने बमुश्किल तमाम वहाँ बिताए और उन 27 घंटों में हमारे दोनों हाथों में वो अजब तरह के वो नलियों में खून देने वाली नलियों में कुछ तरह की दवाइयाँ लगी हुई थी तो तकलीफ़ की बात ये थी कि हमको करवट नहीं बदलने को मिल रही थी तो आज आपको बता देता हूँ एक बात आप भी ध्यान कर लीजिए साहब कि देखिए सीधे सोने में बड़ा अच्छा लगता है मगर करवट से सोने में और भी अच्छा लगता है और ये उस समय आपको तब और भी अच्छा लगेगा अगर आप एक दिन पूरा 24 घंटे सीधे पड़े रहें तो साहब चलिए ठीक है मगर अब आप कहेंगे साहब वो बेचारे उन लोगों का क्या होता है जो कि इस तरह के हालत में होते हैं हाँ साहब बहुत तकलीफ़ की बात है और सहानुभूति कर सकते हैं हम उन लोगों के लिए खैर तो उसके बाद साहब हमको बताया गया कि आपको कमरे में जाना है हमने कहा ठीक है साहब तो पता चला कि साहब कमरे में जाना है आपको शेयरिंग एक कमरे में भेजा जाएगा भैया शेयरिंग कमरे में पहुंचे शेयरिंग कमरे में पहुंचे तो पता चला कि साहब वहां पर जो आपके साथ रहने वाला अटेंडेंट है उसके लिए भी शेयरिंग बेड है यानी कि एक एक कुर्सी एक बेंच टाइप की पड़ी थी बोले इसी पे दोनों मरीजों के अटेंडेंट पड़े रहेंगे यार ये तो बड़ा बुरा लगा हमको हमने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल है तो खैर फिर थोड़ी जद्दोजहद के बाद हमको एक इंडिपेंडेंट कमरा तो मिल गया अब साहब हम कल शाम से यानी कि शनिवार की शाम से हम अपने इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यानी आज इतवार का दिन शुरू हो गया है और चूंकि आप तो शायद इसको कल सुनेंगे तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आएँगे शायद और आकर के हमसे ये कहेंगे कि साहब आपको कल छोड़ दिया जाएगा हाँ आपको एक बात और बता दूँ देखिए भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी बैंक या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आपको इतवार के दिन अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि इंश्योरेंस वाले भाई लोग जो हैं वो इतवार को छुट्टी मनाते हैं तो चूँकि वो इतवार को छुट्टी मनाते हैं इसलिए आपको इतवार का पैसा तो ब... Uh, अस्पताल सॉरी अस्पताल को बैंक को नहीं अस्पताल को देना ही पड़ेगा तो चूंकि आप ये पैसा अस्पताल को देंगे तो अस्पताल वाले भी खुश हैं और इंश्योरेंस वाले ऑफकोर्स वो तो खुश हैं ही भाई इतवार की छुट्टी है अब भगवान न करे कहीं इंश्योरेंस वालों को भी फाइव डे वीक हो जाए तो शनिवार की भी छुट्टी हो जाए अरे भाई भगवान न करें कि ऐसा हो मेरे इंश्योरेंस वाले जो दोस्त लोग हैं वो मुझसे इस बात पर बहुत नाराज होंगे शायद एक दो दोस्तियाँ टूट भी जाएँ मगर अब प्रयास करूँगा कि दोस्तियाँ न टूटे उनसे अलग से निवेदन कर लूँगा तो साहब ये हालत है हमारी और हम आज तो बिल्कुल देखिए चुस्त चाक चौबंद वाले हाल में हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम आपसे अच्छी तरह से इसी तरह से बात करते रहेंगे अब चूंकि इतनी तो हाल बीमारी का बता दिया आपको मगर इस भी बीमारी की बात में बीमारी की बात सुनते सुनते आप भी बोर हो गए होंगे अब आपको एक अपने दोस्त का हाल भी बता दूं और हमारे वो दोस्त हमारे साथ बैंक में काम करते थे और बैंक में मतलब म, म, मुरादाबाद शाखा में थे वो हमारे साथ बहुत ही हमारे अजीज़ दोस्त थे और वो कैश डिपार्टमेंट में थे कैशियर थे हम साहब उस ब्रांच में शाखा प्रबंधक थे तो नॉर्मली तो आप ये कह सकते हैं कि साहब शाखा प्रबंधक और कैशियर की दोस्ती यानी आप उनको ऐसे दोस्ती की बात क्यों करें देखिए दोस्ती की बात ये थी कि जो भी मौके और वक्त पर काम आने वाला व्यक्ति हो उसको आप दोस्ती ही कहेंगे तो मैं आ, मैं उनसे बहुत ही मतलब घनिष्ठ हो गया था और ऐसा नहीं था कि वो मेरा कोई लाभ उठाते थे परंतु वो कभी कभी मुझसे कुछ बात भी सुनते थे मगर वो बातें बहुत ही बेबाकी से किया करते थे तो उनकी उनके बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि हुआ यूँ कि एक दिन सुबह सुबह आठ बजे मेरे पास एक फ़ोन आया वो फ़ोन किसका था वो फ़ोन हमारे डी महोदय का था डी समझते हैं ना डिप्टी जनरल मैनेजर महोदय जो कि हमारे उस इलाके के इंचार्ज थे तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया पूछा भाई कैसे हो अच्छे हो मैं बोला हाँ साहब ठीक हूँ उन्होंने मुझसे पूछा कि वो मिस्टर फलाने मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन्होंने पूछा कि वो मिस्टर फलाने तुम्हारे यहाँ पर काम करते हैं मैंने कहा हाँ साहब करते हैं क्या है वो मैंने कहा साहब कैशियर है बोले यार आज सुबह उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी मैंने कहा साहब गालियाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आपको गालियाँ दे बोले अरे यार वो माँ बहन सब गालियाँ दे रहा था मुझको मैंने कहा साहब ऐसा आदमी तो है नहीं मगर क्या बात हो गई थी क्या प्रोवोकेशन था कि उसने आपको गालियाँ दे दी अरे बोले नहीं यार वो मुझे गाली नहीं दे रहा था वो एक्चुअली मुझे अपने ब्रांच के किसी आदमी के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि साहब हमारे साहब तो उसे तबादला करेंगे नहीं और वो आदमी ऐसा है और उसके बाद उसको उन्होंने धारा प्रवाह गालियाँ दी फिर उसके बाद उसने कहा कि और उसके आप साहब कर सकते हैं उसको और फिर उसके बाद धारा प्रवाह गालियाँ बोले यार मेरी तो आज की सुबह ही गालियों से हुई बोले कि मैंने कहा साहब अच्छा मैं उसको समझाऊंगा बोले अरे जरा प्यार से समझाना वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है मैंने कहा है दोस्त है और उसकी शिकायत मुझसे कर रहे हैं बोले यार दोस्त है मतलब अक्सर मुझे होली दिवाली पे और ईद बकर पे और किसी भी मौके पर कभी गुड मॉर्निंग करता है और कभी जो है फ़ोन करता है शुभ शुभकामनाएँ देता है तो ये सब जो है मैं मतलब इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उसके खिलाफ कोई एक्शन लो मगर उसको समझा दो कि डीजीएम से जब बात करें तो इस तरह से बात ना करें मैंने बोला ठीक है साहब मैं समझा दूंगा तो साहब मैंने उन साहब को बुलाया अपने पास दिन में उन्होंने मुझको आते ही साथ वो क्या बोलते हैं साहब उसको प्रीएम्प्टिव एक्शन और थोड़ा प्रीएम्प्टिव एक्शन लेकर के वो कमरे में घुसते ही मेरा कमरा वहाँ पर शायद मुरादाबाद में ज़्यादा ही बड़ा था तो उसमें घुसते ही वो आके कहने लगे बस साहब आज आपको जो कहना है कह लीजिए मैंने तो अपने मन की बात कह दिया मैंने कहा यार क्या बताएं देखिए ये मन की बात मोदी जी ने तो आज शुरू किया है मगर वो हमारे मित्र जो थे वो तब से अपने मन की बात कह रहे थे खैर तो साहब ये तो थी उनकी एक कहानी दूसरी कहानी ये थी कि हमारी उसी शाखा में एक अधिकारी थे जो फिक्स्ड डिपॉजिट देखा करते थे और वो अधिकारी साहब मुरादाबाद आते थे शाहजहानपुर से तो अब आप समझ सकते हैं पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे इस बात को मगर शाहजहानपुर से मुरादाबाद तकरीबन सौ मील यानी कि डेढ़ किलोमीटर से ज़्यादा है खुशकिस्मती यह है कि वहाँ पर कई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं जो कि आपको मुरादाबाद पहुँचने में मदद कर सकती हैं शाहजहानपुर से और उसी तरह से शाम को जाने के लिए भी ट्रेन्स हैं। तो यानी कि अगर आप घर से सुबह सात बजे के करीब निकलेंगे तो आप शाम को नौ बजे तक घर पहुँच सकते हैं वापस तो हमारे वो मित्र जो थे वो आया करते थे अब आपको ये बता दूँ इतफ़ाक़ से चूँकि हमारे हिंदुस्तान में तो जात पात का ध्यान ज़्यादा ही रखा जाता है तो ये दोनों यानी कि वो जो हमारे कैशियर साहब थे और ये जो हमारे ऑफिसर थे ये दोनों एक ही जात के थे मगर दोनों में 36 का आंकड़ा था बनती नहीं थी बिल्कुल भी तो साहब हुआ ये कि एक दिन वो अधिकारी साहब जो थे यानी वो ऑफिसर जो थे वो मेरे पास आए रोते हुए लिटरली आंसुओं से रो रहे थे बोले साहब मेरी बेजती की गई है और हॉल में यानी कि उनका हॉल नहीं उनका एक कमरा था लंबा सा उस कमरे में बोले कि मेरी बेजती की है और वो आपके आपके यानी कि वो व्यक्ति जो कैशियर साहब थे वो मेरे आदमी हो गए आपके आदमी ने मेरी बेज़ती की है पहले तो मैं समझा नहीं कि मेरा आदमी कौन हुआ मगर खैर फिर उस, उन्होंने बताई अपनी बात उन्होंने कहा कि साहब किसी आदमी को पैसा जमा करना था मैंने उसको भेज दिया तो उसको उन्होंने खड़ा रखा जब मैंने उनसे बात करने के लिए उनको बुलवाया मैंने कहा कि आपने बुलवाया मैंने कहा कैशियर को अपना केबिन छोड़ के आपने क्यों बुलवाया बोले नहीं साहब मैंने बुलवाया कि भाई इतनी देर क्यों लग रही है मैंने कहा अच्छा ठीक है तो उसके बाद बोले साहब जब वो आए बोले वो आ तो गए और आते ही उन्होंने जो था वो मेरे ऊपर चढ़ बैठे और मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी मैंने कहा अच्छा तो मैंने किसी को अपने मैसेंजर को बुला कि जाओ जाके बुला कर लाओ उनको कैशियर साहब को वो आए भाई साहब जब वो आए तो जब वो मेरे कमरे में घुसने लगे तो उन्होंने अपनी चप्पल अपने हाथ में निकाल ली मैंने सोचा कि आज तो ये मारपीट की नौबत आ गई है मगर साहब उन्होंने वो चप्पल निकाली और अपने मुँह पे मारने लगे मैंने कहा ये क्या कर रहे हो बोले कि आप मुझसे यही तो कहेंगे ना कि मैंने इनको गालियाँ दी थी तो आप मुझे यही तो कहेंगे कि गाल आप मुझे डांटेंगे तो डांटने से भी ज़्यादा क्या है आप मुझे चप्पल मार लीजिए तो मैं चप्पल अपने मुँह पे खुद ही मार ले रहा हूँ साहब मैं आपको सच बता रहा हूँ आप में से बहुत से लोग बहुत ऊँचे ऊँचे पदों से आपने काम किया होगा या कर रहे होंगे तो मुझे पता नहीं ऐसी परिस्थिति में मेरे तो हाथ पैर फूल गए मुझे समझ नहीं आया क्या करूं मैंने खैर दोनों को बैठाया कुछ समझाया बुझाया हाथ मिलवाए चाय पिलवाई और जो भी काम था वो करने की नसीहत या वो दिया बात किया मगर खैर तो इस तरह से ये घटनाएं भी हो गई तो ये अपने मित्र की मैं दो घटनाएं आपको बता पाया हूं अभी इनके साथ तो मेरे मेरी दोस्ती की और मेरे साथ की बहुत सी अनेक घटनाएं हैं और मैं उनका जिक्र आपसे करता रहूंगा तो साहब मैं आप सबों की शुभकामनाओं के लिए यानी ऑफ कोर्स आप मुझे शुभकामना तो दे ही रहे होंगे ना क्योंकि मैं अस्पताल में हूँ मैं उसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ और आपने मेरी बात सुनी उसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ और आपने इतना समय दिया मुझे उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ और हम देखिए आज तो मैं अस्पताल के कमरे से बोल रहा हूँ और आशा करता हूँ कि अगली बार एपिसोड जब आपको बताऊँगा आपके सामने लेकर आऊँगा तो अस्पताल के कमरे से नहीं अपने घर से बोलूँगा और आपको अच्छी तरह से और भी कुछ कहानियाँ सुना सकूँगा तो तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद सर्दी खांसी नाम हुआ सर्दी खाँसी ना मलेरिया हुआ मैं गया यार मुझको लफ लफ लब लव लब लवेरिया हुआ लवेरिया हुआ लवेरिया हुआ